विचार चल रहा था ईशु सृष्टि हमारे लिए बाधक नहीं है किंतु तो साधकी है और दूसरी बात ई सृष्टि को आप अत्यंत अपलाप भी नाश भी नहीं कर सकते इसलिए उसे द्वेष करने का कोई फायदा ही नहीं है क्यों तो द्वेष करते हुए और मिथ्यत्व ज्ञान मात्र से ही अनिवृत्त होने पर भी ईशु सृष्टि का अनिवृत होने पर भी मृषा ज्ञान मात्र से अद्वित अनुभूति हो सकती है इसके लिए बहुत आप लोगों को बार बार दिया करते हैं जो दर्पण वाला दर्पण में देखिए बंदर दर्पण को कभी देखकर कर किचुप नहीं रह बंदर जब दर्पण में देखता है तो क्या देखता है उस दूसरा बंदर है है जब तक पूरा दर्पण टूट के चकनाचूर न हो जाए तब तक वो तो टुकड़े में भी देखेगा उसको भी तोड़ेगा उसे औसविधि करा देंगे खून खून हो जाता है हाथ उसका। लेकिन पूरा दर्पण तोड़ के कारण क्या है उस दर्पण तो मरकट को वो सत्य मान उसको दूसरा बंदे और आप भी दर्पण को देख दर्पण तोड़ते क्यों क्योंकि आप जानते हैं जो दूसरा दिक्र है वो जूता है, है। इसलिए आप भी अपना अद्वैत भाव भंग नहीं बोलता आप ही नहीं सब दूसरा कहां से मेरे सदृश पैदा हो गए यहाँ आप भी बिल्कुल नकल है ना आप ये थोड़ी कहेंगे मेरे से दूसरा कहां से आ गया दूसरा द्वैत कैसे हो गया लेकिन वह द्वितीय वस्तु दिखाई दे रही है लगातार दिखाई दे रहा है उसको देख देख करके अपने में काम भी कर रहे हो यहाँ है ना कक् लगा रहे हो कंगी कर रहे हो कुछ कर रहे हो करते नहीं कर रहे हो। उसको देख के कर भी रहा हूँ भी जान तो वो मेरा ही दूसरा नकल नहीं है वो मिथ्या है उस मिथ्या बुद्ध वस्तु का निरंतर विद्यमान होता हुआ दिखाई देते हुए भी आपके अपने जो मैं एक हूं दो नहीं हुआ हूं यह ज्ञान में कोई बाधक है कोई रोक सकता है इस ज्ञान आपके अपने अद्वित ज्ञान कोई बाधा नहीं यथा उसी प्रकार यहाँ पर भी ईश्वर संसार का विद्यमान रहने पर भी वह मिथ्यात्व तो के निश्चय होने के कारण से उसका रहते हुए दिखाई देते हुए उसका व्यवहार होते हुए भी आपके अपने अद्वित स्वर्पोध में कोई बाधा नहीं सकता इधानी जीव सृष्ट द्वैत भी लेकिन जीव सृष्ट द्वैत वर्णन किया दो है एक शास्त्री दैते एक है। और है। जो और दास्त्री दीदी अशास्त्री वो जो वो वर्णन करने त्याज्यारे जीवसृष्टि विभाजे जीव दु शास्त्रीय अशास्त्रीय शास्त्रीय आतत्स्यवबोधना जीव तो एक शास्त्रीय द्वैत है एक दूसरा अशास्त्रीय द्वैत है दो प्रकार इसमें से शास्त्रीय उपाधिता जो शास्त्रीय द्वैत है वो ग्रहण करना चाहिए उपाधे और कब तक उपाधे हो भी लेकिन आ तत्व से उपरा जब तक तत्व ज्ञान न हो तब तक शास्त्रीय द्वैत ग्रहण करना चाहिए उसके बाद वो निवृत्त हो जाए या त्याग भी कर दो कोई आपत्ति नहीं तिविधम सदा हेयम शंका पूछने वाले दोनों प्रकार का जीव द्वैत है वो दोनों ही है, है क्या त्याज्य क्या नहीं क्या उनमें शास्त्रीय जो द्वैत वो जी नहीं है आ तत्व से अवबोधना तत्व से अवबोधन पर्यतम तत्व का अवबोध अनुभूति पर्यंत शास्त्रीय द्वैत को बनाए रखना पड़ेगा शास्त्रीय द्वैत को तो बहुत पहले त्यागना पड़ जाता वा क्या है कि शास्त्रीय द्वैतम आकांक्षा वह क्या वो शास्त्री द्वैत जीवसृष्ट जिसकी जरूरत है ब्रह्म ज्ञान होने तक वह शास्त्रीय जीवसृष्ट शास्त्रीय द्वैत है वो वर्णन करने जा रहे आत्म ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रीय मानस जगत बुद्धे तत्व तेयदुशासनम विचार आख्य अपन मैं ब्रह्म हूं ऐसा जो विचार है जो मानस जगत है वह शास्त्रीय मानस जगत मैं ब्रह्म ऐसा जो विचार एक विचार ही शास्त्रीय विचार है यह शास्त्रीय विचार कौन करेगा मन करेगा जो शास्त्रीय विचार एतार शास्त्रीय विचार विशिष्ट जो मानस व्यापार है वह मानस व्यापार जीवकृत है वह द्वैत ही तत्वे आर हो जाए ये अनुशासन, अनुशासन। शास्त्रीदा तेयस्त्री प्रत्योग विचाराध्यम यकम तत्मस जगदी प्रत्यग्रूप्रमण मणिवद से अभिन्न यह तत्पदार्थ और तत्पदार्थ क्रम से कह करके इन दोनों का अभेद अद्वैत विचारणा विचाराख्यम यदि का विचार क्या करें अभी श्रवण मास तत् वह वा जो है शास्त्रीय मानसम जगत यही शास्त्रीय मानस जगत नदित से बोधनादित्युक्त मन बनना तत्वोध पर्यत करने की क्या जरूरत है क्योंकि तो मरने तक का है शास्त्र में तो आर आमृतिकालस्त्र तो बोल रहे हैं आप तत्वोध तो पहले भी मरने के हो सकता है क्षण में होगा जरूरी क्या तत्व तो कभी भी हो सकता है और आपने कहा तत्व बोध होने तक ही शास्त्र रखो बाद क्या हो और शास्त्र के स्वयं श्रुति क्या कह रही है मरने तक शास्त्र द्वेत को बनाए रखना ये कह रही है के लक्षण है साक्षात नहीं नहीं तत्व ज्ञान के लिए बात यदि मरण पर्यतव तो ज्ञान नहीं हुआ तो मरण पर्यत तो शास्त्र द्वेत बनाए रखो तात्पर्य क्या है शास्त्र कालंका का तात्पर्य है यदि मृत्यु के पूर्व में कभी जीवन मुक्तता की अनुभूति नहीं होती हो तो मरने तक नहीं लक्षणे बुद्धे साक्षात्ते आशुवाक्य से कागत है साक्षात्कार पर्यत अर्थ ले के बीच में हो जाएगा तो हम बीच में त्याग देंगे बिना मृत मरण काल आए हुए तब कदे आसवाक्य आज तरह कालम ये जो वाक्य है इसका क्या गति होगी नावश्रम मनागति नरे ये जो मंत्र आया उसका पूर्वाध तो देखो किस प्रसंग में आया है किस प्रसंग में कहा जा है पूर्वार्ध में लिखा है दध्यात्म नावसरम किंचित मनागति न कामादे को क्षण मात्र के लिए भी अवसर नहीं देना ऐसे कहा कर का दिया आ आम आमृद कालम नए वेदांत चिंतया है ना पूर्व अर्थ और उत्तरार्थ समन्वय करके देखेंगे किसके लिए कहा जा रहा है ये उसके लिए कर रहे हैं जो कामी पुरुष है अभी वेदांत श्रवण मात्र में लगा उसके लिए काम की बात नहीं है यहां श्लोक कह काम तो वो सता रहे और ऐसे भी कि वो गुरु को कह रहा है भाई मेरे को बार बार अमुक अमुक इच्छा जगा दिए तब वो कह रहे एक क्षण के लिए भी किसी कामना को अवसर नहीं देना कोशिश करना रोज सोते वक्त ऐसे मरते वक्त तक तुम वेदांत की चिंतन करने कोशिश ये उस की बात कही और हम तो अवधि बता रहे हैं जीव मुक्त के लिए बता रहे हैं। की से देख किस श्रुति को कहा लेना किसके लिए कहा कि पूर्वाधे कामादि अवसर प्रदान से निशिध तत्परत पुरुषों के प्रयोग के लिए ही वो मंत्र ऐसा समझना ये बदाना अतः तो इसे वर्तमान प्रश्न जो लिया जा रहा है इसके साथ उसका कोई विरोध अनुपत्ति नहीं है। वो तो, तो की बात कर रहे हैं जो भी, अभी वेदांत प्रवेश किया है उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा तो उसको तो बिना पुस्तक का समझ में चिंता नहीं हो सकता वाला उसको तो पुस्तक चाहिए सीढ़ी चाहिए सुनते घूमते फिरते भी लगा सुने के सुनेगा ना आजकल तो ऐसे साधन बहुत बन गए हैं बैठ के, के देख करके तब की जरूरत ही ना आजकल सीडी सीडी प्लेयर आ गया डाल दो बटन दबाओ केबाओ लगाओ घूमते फिरते सुनते रहो बेदान याद करने की परवृत्ति खत्म हो जा बुद्धि की स्मृति शक्ति नष्ट होता है जो वो एक बार सुनने बात है का काम तो छोड़ नहीं सकते रटे भी ना उसका संस्कार मजबूत बनता नहीं इसे तो कई बार अब जब इसी समय जागृत काल में किसी बात को पूछें पर यदि आपको राष्ट्र की स्मृति नहीं आ रही है इसका मतलब समझ लेना मृत्यु का समय स्मृति आ नहीं अधिस्मृति नहीं आ रही है जागृत काल में और मृत्यु काल में तो भयंकर स्थिति होता है उसमें चार तरफ से जो है प्राण जब निकल लगते हैं इस तरह भयभीत हो जाएगा आदि कहा स्मृति आएगा इसलिए संस्कार इतना दृढ़ बनाना पड़ता है शास्त्र का कि मृत्यु काल में मृत्यु का जो दर्द है क्या दिया दृष्टान पर जैसा बैल पथरीला रास्ते पर जाने पर चीखता है ना आवाज देता है वैसे प्राण निकलते अंदर से आवाज होता है सर्जन याद इतनी दर्द निकलता है ना प्राण जोर जोर से निकल के बाहर होता है इसे जीवन मुक्त होना सबसे बढ़िया मृत्यु का अनुभव ही नहीं होना है आपको मृत्यु शरीर कौन मर रहा साक्षी होने का अभ्यास करना इसलिए अति आवश्यक अब में स्थित रहेंगे रहें रहें, रहें, तो शरीर मर रहा है न मर रहा है इसलिए कहा ये नादी की बात नहीं, तो नहीं जिसकी वाली बात आई है और हम कर उस व्यक्ति को जो श्रवन का अभ्यास अवतार कर रहा है वो अभ्यास करने वाली वो करें वो शास्त्री को तब तक जब तक तत्वोध नहीं होता तत्वोध उत्तर तदहेत प्रतिपादन पराश्रुतिर उदाहर दी इन तत्वोध के उत्तर काल में शास्त्री द्वेत्वी क्या इसके लिए अनेक तो शास्त्रों को प्रमाण रूप में उपस्थापित कर रहे हैं इन इस बात का प्रतिपान करने वाले श्रुतियों को उदाहरण कर देंगे सबसे पहले अमृत नादोपनिषद अमृत नादोपनिषद शास्त्रांड मेधावी परमं ब्रह्म अथ अथ ऐसा कर उल्य उत्सृजेस उत्थोत्सृजे शास्त्रण्य शास्त्रो गुरुमुख से सम्यक प्रकार से शब्द ग्रहण पूरक अर्थ चिंतन पर्यंत अर्थ ग्रहण पर्यंत पढ़ना जब तक ऐसा ना हो श्रवण कब करना पड़ता है जब तक बाद में कभी आप अकेले बैठे और ग्रंथ खोलेंगे तो शास्त्र का में कहीं भी संशय नहीं रह जाए आप पढ़ते जाए भाष्य और अर्थ सुस्पष्ट हो जाए तब तक बार बार श्रवण करना शास्त्री आदित्य मेधावी जिसे कहते हैं मेधावी आम आदमी सुनकर ये ग्रहण नहीं कर सकता मेधावी कर सकता है और महासरस्वती परिषद में छह जो अधिकारियों को वर्णन किया उसे मेधावी को गिनती की ज्ञान की विद्या के अधिकारी छह हो गए छठ तीर्थान पुत्र को धनदाई धनदाई पुत्रो मेधावी विद्या विद्या में यह प्रा उसने एक विद्या हमें दी और हमने उसको एक विद्या दी दि। ऐसे अधिकारी तो जाता है चार धन दे करके विद्यालय ऐसा दे करके विद्यालय उसे भी क्षय की कोटि बनाया धन दे करके विद्या लेने वाला शूद्र वत माना जाता है शौद्र तरीके से विद्या को खरीदारी शौद्र व उत्तम रहा तो सर्वोत्तम, सर्वोत्तम मेधावी सर्वश्रेष्ठ अधिकारी तो विद्या का होता है इस पर बोल रहे थे, शास्त्राणी शास्त्रों को पढ़ करते पुनः पुनः बारम्बार उसका अभ्यास करते परम ब्रह्म विज्ञा परम ब्रह्म को अनुभूति करते उल्टावत तानी उसके अथ मैंने उसके अनंतर ही उल्काओं के समान त्याग जैसे ठंडा हो गया जो लकड़ी है उसको त्याग देते हैं ठंडा हो गया चिंगारी शास्त्रीय बताया हाँ। गुरु शिष्य संबंध सब कुछ त्याग आगे आएगा पिछले और भी स्पष्ट करेगा केवल शास्त्रो त्यागना नहीं है ऐसे नहीं शास्त्र को त्याग रही नहीं शास्त्रों के लिए जो संबंध आपने माना था गुरु शिष्य आदि इनको भी त्याग तभी वो ब्रह्मानुभूति हो पाती है ये ये जो है ना भी बात सबसे खतरनाक मोह सबसे ये छुटकारा मिलना बड़ा मुश्किल होता है कि जिसने ज्ञान दिया है सब दिया है यह अपने आप छूटता है जब अनुभूति होने लगती है जब गुरु के साथ अभेदानुभूति होता है फिर मोह कहा रहेगा अनुभूति के बाद मोह रहेगा ही नहीं ना सर्वमोह भंग हो गया क्योंकि अभेद अनुभूति हो गई ये तो सर्वम आत्म हो गए गुरु भी आत्मा ही हो गया अपने साथ अलग ही नहीं रह गया तो गुरु का मोह कहा रहेगा जब तक तो अलग है तो उसके प्रति मोह बना रहता है अलग है ही नहीं कुछ मोह किस के न कंपश्य सर्व आत्मयो तक करना से जो होता, होता है मिथ्या व्यवहार रहेगा अब तक तो जो मोह के कारण से सत्य भेद है उनमें आप उच्चता विशेष मान रहे हो सब कुछ मानते हो ये जो द्वैत मोह है ना वो खत्म हो नेत्रों में में लास्ट होने के बाद गुरु जब शिष्य जब जाता है गुरु जी के पास तो वहाँ दिखा रहे हैं दिखा रहे हैं हैं हैं नेत्रों में उसके आंसू भरे हुए हुए फिर जा रहा है क्या अभी अनुभूति नहीं है ना अद्वैता अनुभूति हो जाए फिर तो हो नहीं सकता दोनों आदमी होते मोह किसके किस में वो बात अलग थी उसको हम कहते हैं प्रार्थ होता है वशात नहीं है मोह है तो मुक्त नहीं है ज्ञान अनुभूति नहीं है यह कह रहे हैं आप नहीं है है। तो फिर, फिर मोह नहीं है तो मोह वशात रोना नहीं हुआ ना फिर वो एक आत्मीय अभेदानुभूति के कारण से आनंद आश्र होते मोहवशात नहीं वह आनंदानुभूति वजह से आनंद आश्र निकलते अभेद स्थिति में ही होता है उसने हम मोह कारणी नहीं सकते मुक्त पुरुष के को में आस किसी से किसी चीज की स्मृति ईश्वर की स्मृति आ जाए प्रार कर कि ईश्वर की कृपा के मैं मुक्त भी नहीं हो सकता धन्य ओम करके पंचदशी में आगे नाचेगा गाएगा रोएगा कुछ भी होता है आप ये तो कह रहे हैं एक वैज्ञानिक था वो एक सोचता रहा कि भाई पानी पर तैरता क्यों है ये अपने आप चीजें फिर तैर जा रहे, क्यों तैर रही अब मैं लेटू तो डूब जाता हूं आपने आप तहता नहीं क्या बात वो इस चक्कर में लगा रहा लगा रहा लगा रहा एक दिन क्या हुआ वो तो नहा हाता रहा था उसमें तब था बड़ा तब जैसे था उसमें नहाते छोटा तालाब जिसमें कुछ था उसमें नहा तो तो तो रहा था नहा था नहाते नहाते उसको क्या एक लकड़ी मिली वो लकड़ी वहां पर पानी में तब रहा उस पर बैठ गया थोड़ी बड़ी लकड़ी होगी ढंग होगी वो तैर गया और डूबी रहा खुशी हो गया और जिस चीज को खोज रहा था उसमें अनुभव वो गीली कच्छा पहने हुए वो सड़कों पे खुश चिल्लाते हुए दौड़ने लगा मेरे को मालूम हो गया मालूम हो गया मालूम हो गया यही चिल्ला है पागल तो हो गया क्या मालूम हो गया भाई रो पकड़ रहे तो पकड़ने नहीं, नहीं आ रहा वो इतनी आनंद अनुभूति हो गई उसको बोलते हैं उसके बाद फिर नौका वगैरह जहाज बड़े बड़े बना दिए इतने वजन भी होगा तो भी तैर सकता जितना भी वजन तो जल में त्रास फॉर्मूला कहना बीएनसी फॉर्मूला आर्थोमेडिक्स प्रिंसिपल तो वैज्ञानिक तो छोटी सी जान के खुश हो गया इन कई बार ऐसे होता है उल्टा भी देखने को मिलता है न्यूटन था खोपड़े पर गिरा तो सोचा नीचे क्यों गिरा ये, ऊपर बनी गया उसके और उसने गुरुत्व शक्ति के बारे में आविष्कार बांध दिया लेकिन उसकी अकल इतना उसमें तो चल गया ये छोटी बात नहीं थी उसे घर की बिल्ली ने बच्चे दिए आती जाती थी अभी छोटी छोटी बिल्लियां बड़े अच्छे से कैसे आएंगी इसके लिए छोटी छोटी छेद बना और बड़ा ही राग समझाया और मानने को तैयार नहीं न्यूटन बाबा तू तो पागल है मेरे से बड़ा वैज्ञानिक तू तो है हैं जैसे कहता तो वैसे कर चुपचाप उसे ऐसा है देखा पूरा खराब हो जाए बेकार छोटे छोटे पांच छेद करने पांच बजे छोटी छोटी पांच छेद करने बोल रहा है सारा खराब हो जाएगा दीवार उवार तो इसलिए उसने कहा ऐसा है मेरे पास औजार अभी पूरा नहीं है, है तो मैं ले आऊंगा कल कल करूंगा छोटे ऐसे करो खिसका खिस क्या किया से बिल्ली को दौड़ाया कैसे दौड़ाएगा वो पहले एक छोटी बच्ची को ले आओ, लेकर उसको छेद के सामने रख दिया अब इधर से जो चूहे छूह कर गंदी अब वो बल्कि वो बैठा हुआ अपने काम में लग गया देखा कि वो चला गया अच्छा वो तेरे पढ़ाई वही था वो वो ध्यान नहीं दिया पहले अमिया उम्मिया आवाज आया तुमने तो मैं था था। तुम्या तुम्या तुम्या था था। देखा उस तरफ जैसे जैको तो छोटी बिल्ली हंगराई बच्चे और उसके पीछे बड़ी बिल्ली भाग आई आए तो क्या हो गया चमत्कार हो गया अरे बड़े छेद से छोटी बुल्लियां निकल आई बड़ी बिल्ली के साथ इसे बड़ा चमत्कार क्या होगा मूर्ख नहीं है वो चमत्कार है वो कई बार ऐसा होता है बुद्धि भले गुरुत्व बता दिया लेकिन दो छेदों के दिमाग में घुसी नहीं हुई इसीलिए प्रारब्ध एक अलग चीज होता है ना प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज है ना हमारे सिद्धांत शास्त्रों में प्रारब्ध अनुसार ना जो हो रहा है और मोहवसात जो हो रहा है इन सभी सदी अंतर करना बड़ा कठिन होता है हम लोग घालमेल कर देते हैं ना वो तो खिचड़ी हो जाती है सारा बात। मानूंगा तो मुक्तता नहीं है। आंस में तो मुक्त नहीं मानना है मुक्त मानता फिर आंसर प्रारत माननी पड़ेगी मोह नहीं मान सकते शास्त्रीय वा को समझ के बोलना बता इसलिए उस आनंद में भी आंसू आते हैं उस स्थिति में इसके लिए नहीं वो गुरुजी को चाह रहे हैं गुरु मुझे मिले दोबारा इसके लिए नहीं, नहीं मैं और वो अभिन्न है मुझे उस अभेद का बोध करा दिया है इसलिए आते हैं आनंद मुक्त पुरुष के आनंद आस गुरु के लिए नहीं होता गुरु ने अभेदानुभूति करा दिया गुरु की अब जरूरत ही नहीं रहा पुरुष स्वयं गुरु गुरु अलग ही नहीं इस अनुभूति के आनंद से आंसू होते नहीं कि मुझे दोबारा गुरु दोबारा जन्म ले दोबारा हमारे ऐसा नहीं गुरु गोरखनाथ की कहानी गोरखनाथ कहानिया शास्त्राणी मेधावी उल्का वत का दिया जले हुए कास्ट के समान शास्त्रों को भीग देना पड़ा अमृतनाथ बिंदु परिषद हो गया इसके बाद ंदुपरिष वाक्य दे रहे हैं देखिए है। ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः तत्पर पलालिव धान्या्रंथमशेष तमे धीरो विज्ञा प्रज्ञकुर्वी ब्राह्मण परिषद पहले वाला ब्रह्मिंदु प्रतिषद अठारवा और दूसरा है इक्कीसवा ग्रंथ मेधावी मेधावी क्या करें ग्रंथों का शास्त्र होगा समय अभ्यास करके ज्ञान विज्ञान तत्पर, तत्पर हो शब्द ज्ञान और अनुभूति पर्यंत उस शास्त्र तत्पर होकर के अभ्यास किया करने के पश्चात जब अनुभूति हो जाए तो दृष्टांत क्या करें पलालमी व्यार क्या करता है आदमी फसल काटता है ले जाता है धान निकाल देता है उसके बाद धान को ड्रम में भरता है और जो बच गया पुवाल उसे क्या करेगा उसको भी ड्रम में भर के रखेगा क्या घर में वहीं छोड़ देता है कई लोग तो जला देते हैं कोई काम कर उसी प्रकार से जैसे धान्यार धान्य धान्य प्राप्त नंतर पलव को त्याग देता है उसी प्रकार से आप भी ज्ञानानुभूति के की त्यागमेण ग्रंथ एक ग्रंथ को प्रतिमोह कर, कर बैठा हुआ है नहीं, नहीं। बाकी सब छोड़ दे मांडव्य को लेकर अरे क्या बात है सारे ऊपर से तो त्याग रहा है और मांडव के पीछे पकड़ा तेरे पीछे हाँ एक ही मतलब सैतालीस का भी वही मतलब अलग अलग उपनिषद मंत्र प्रमाण दे दे रहे रहे है रहे हैं रहे हैं आपको आपको पहले उपनिषद उपनिषद उपनिषद दिया ब्रह्म किया अमृतनादोपनिषद तमेव धीरो आत्मा उस ब्रह्म को यह धीर पुरुष जान करके प्रज्ञावी ब्राह्मण वह ब्राह्मण जो है प्रज्ञा कुर ब्रह्म निष्ठा रखने वाला वह ब्राह्मण धीर पुरुष उस आत्मा का चिंतन करते हुए ऋषि ब्राह्मी ब्रह्मागार वृत्ति बना लेनी चाहिए और बहुम्षान अद्भुत अन्य फालतू शास्त्रार्थ लंबा चौड़ दुनियावर चीजों को लेकर के लगे की कोई जरूरत नहीं है क्यों वाचो विम्मत सत्यवाणी का विलास मात्र व्यर्थवाणी का प्रलाप उन चीजों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है लोग पंचदशी अन्य उपनिषद दुनिया भर है सारे को पढ़ते रहो अनेकों को प्रकरण पढ़ाते रहो तो क्या करना दस उपनिषदों का हो वास्त वास्त वा तो अभ्यास जा हो जाए अरे मुख वास्तव आ जाए तो मांडव कीवल हूं उसके अभ्यास के बाद अनुभूति हो जाए फिर सारे छोट रहे छूट जाए छोड़े इन अनेकों में लगे रहने का कोई फायदा नहीं इससे पहले तो ये विचार जब वहां पर हटते वक्त में अकेले यहाँ उपस्थित होंगे, वेदांत मात्र रघु प्रस्थान रही प्रसाद मात्र पाठ चलेगा बाकी नहीं चलाएंगे ये विचार बाद में स्वामी जी के कहने पर अब लगे नहीं अभी एक बार और सब चीज पढ़ा जो पढ़ना चाहेगा तो कोई पढ़ा नहीं अविश्चक में एक रूप बन अभी पढ़ रहे हैं सारी अभी पढ़ रहे हैं तो इसे और भी लाभ हो ये सारी चीजों का रिकॉर्डिंग भी होगा पूरे शब्द दर्शन के मूल ग्रंथों का लगभग आप संग्रह हो गया तर्क संग्रह हो गया सायकारी का हो रही है तो इसे कहते देखो ये जो चीज है वास्तविक लाभ बाकी चीजों का बाकी शब्द शास्त्र बहुत दुनिया भर के शास्त्र है दुनिया भर ग्रंथ है साहब बाप ये अठारह पुराने, है अठारह गु नहीं चार वेद है पता नहीं क्या क्या है दुनिया भर की ग्रंथ महाभारत रामायण योगवास बड़े बड़े ग्रंथ ये ग्रंथ सही ढंग से पढ़ा जाए तो एक ग्रंथ पढ़ने में पा, पांच छह साल लग जाए एक ही ग्रंथ नहीं ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ पाठ करना तो अलग बात है दो तीन महीने पाठ कर खत्म कर पा चिंतन पूर्व समझते हुए उसको गहन का साथ तो सा भागवत को तीन साल लगता है कम से कम तो। अठारह हजार श्लोक महाभारह तो सवा कितने साल लगेगा तो उसको पढ़ने इसे कहते वाचिक लाभ पर मिलता तो, तो साफ केवल मंद मध्यमारी कार्यों के लिए बताया है धीर के लिए नहीं है मेधावी के लिए नहीं धीर मेधावी के प्रमुख दस प्रसाद ब्रह्मशूत्र गीता बहुत है वार्तिक वार्तिक तो भी हम नहीं मानते कहते वार्तिक भी क्यों जाना वार्तिक बहुत बहुत ज्यादा है वार्तिक बहुत बड़ा समझ रहे पड़ने उसे मत मतान घुसा देते हैं वो और गड़बड़ हो जाता है प्रस्थान है नीन प्रस्थान वार्ती है घुसोगे वेवरना भाष्य को गुरु शरद के श्रद्धालु को जो गुरु ने अर्थ बता दिया भाषी को समझ लो कानी कदम चाहो मत उसे और खिचड़ी में जितनी चाहोगे उतनी खिचड़ी पड़ती है हमको लोगों ने कई बार बोला वार्तिक पढ़ो और पढ़ाओ मैं हमें छुना ही ग्रंथ पढ़े हैं सब कुछ थोड़ा देखा का बेकार है समुद्र में जाना गंभीर समुद्र में डूब जाओ ये छोटे मोटे में क्या करना है तो संख्या में श्लोक की संख्या लंबा चौड़ा है लेकिन उसमें जाने कोई नहीं बाबर था तमे भाई जानी थो हिन्या बात नहीं है जिसने उन शास्त्रों को त्याग दो ये द्वांग मनसी प्राग्ञ प्राग को कर्तव्य क्या है वाणी को मन में लेकर मन को बुद्धि में लेकर बुद्धि को अव्यक्त में लेकर है अव्यक्त स्वरूप तो में लेकर दो बोल रही है ज्यादा शास्त्र में जाने की भी जरूरत नहीं और वो साफ़ साफ़ आनंद शास्त्रम बहुवे अल्पस्य काला बहुत विघ्न यूतम तदुपासीव्यम यारभूतम तदुपासीव्यम ये वह सीरािश्रम हंस श्री राम भैसा हंस दूध और पानी मिलावा हो उस तो तो दूध मात्र को लेकर के जल को छोड़ देता है उसी प्रकार से अनंत शास्त्र भले बहुत सं कम समय है विक्न बहुत सारे हैं ऐसी स्थिति में यह सारभूत जो सारभूत शास्त्र है वो है उनको ग्रहण कर लो बाकी सब छोड़ो कोई जरूरत तमे वहीक जान दी में ना तमे वही कम जान आत्मा हन्द्यावाचते मुंडक की व्याख्या किया गया है अमृत से, से तो श्रुति अर्थधा पटिथा इन श्रुति मुंडक श्रुतियों को अर्थतः यहाँ श्लोक में संग्रह कर दिया गया है